ब्रह्म सूत्र के उपोदगात भाष्य की अवतरण टीका भाष्य रत्न प्रभा का हम लोग विचार कर रहे हैं टीका में टीकाकार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र पर आक्षेप करते हैं सिद्धांतियों ने बताया एक प्रकार से कि श्रोतव्य इस श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अनुबंध चतुष्टय का न्याय से निर्णय करने के लिए अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का आरंभ है पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया कि अनुबंध चतुष्टय जो श्रोतव्य विधि के द्वारा अपेक्षित हैं उसका निर्णय करने के लिए अथातो तो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कि इन सूत्रों का अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान तो श्रोतव्य श्रवण विधि के समीप में पठित अर्थवाद वाक्यों से ही होगा श्रोतव्य विधि के अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान कैसे होगा तो तथा ही इत्यादि से बताया गया तद यथा यथाइ कर्मचितो कर्म लोक क्षीयते एवं एवं अमुत्र पुण्यचि लोक क्षीयते इत्यादि इदी यतक तदनित न्याय से सहृतुति से बताया गया कर्म और को अनित्य कर्मफलोनीत्यज्ञात्मक न स पुनरावर्तते यो वे भूमा सुखम इत्यादि श्रुति बता रही है भूमा स्वरूप आत्मा को नित्य और उस न्याय से युक्त श्रुति ने बताया अनात्मा को अनित्य कर्मफल संसार है वो अनात्मा है वो अनित्य है यो वे भूमा तद अमृतम अतोअ्यता इत्यादि श्रुतियों ने आत्मा को नित्य अनात्मा को अनित्य बताया विनाशी बताया तो इस प्रकार इन श्रोतव्य विधि निकटवर्ती नित्य वस्तु विवेक अनुबंध चतुष्ट अंतपाती प्रथम अनुबंध अधिकारी का जो चार विशेषणों में से एक विशेषण है वह प्राप्त होता है और वैराग्य ब्राह्मणो इत्यादि रीक्षिता से वैराग्य भी प्रतिपादित हो हो रहा रहा है है ज्ञात और शांतो दान्त उपरत तितिक्षु, स्रद्धा वित् भूवा आत्मन आत्मा पश्येत इदीश्रुतिशय तृतीय साधन जो शम दमादी षट संपत्ति है वह अवगत होती है और न स पुनरावर्त इत्यादि श्रुतियों से निरति से आनंद स्वरूप मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षा अवगत होती है ये जो चार साधन है इन चार साधनों से संपन्न मनुष्य अनुबंध चतुष्टय अंत अधिकारी रूप अनुबंध विशेष है वह श्रुतियों से ही अवगत हो रहा है और विषय रूप जो अनुबंध है वह अवगत होता है ब्रह्म को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनसे तत्वशादी श्रुतियों से भी अन्य श्रुतियों से भी ब्रह्म प्रतिपादक ब्रह्मत्मा एक प्रतिपादक श्रुतियों से विषय श्रोतव्य विधि का अवगत हो रहा है और ये जो आपका ये है विषय के बाद अनुबंध चतुष्टय में आता है फल वो फल मोक्ष न स पुनरावर्तित इत्यादि श्रुति उसे नित्य बता करके उसे तो बता रही है निरति से आनंद रूपता बता रही है और संबंध तो जो विधेय हैं विचार और अधिकारी हैं उनमें कर्तव्यता कर्तिकर्तव्य भाव संबंध फल और अधिकारी का प्राप्य प्रापक भाव संबंध यह हुई रहा है इस प्रकार ये प्राप्त होने के कारण अनुबंध चतुष्टय प्राप्त होने ने ज्ञात होने के कारण श्रुतियों से ही अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए प्रारंभ करना अनुचित है व्यर्थ है इस प्रकार का आक्षेप हुआ इस आक्षेप का समाधान करते हुए बताया गया यदि अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की रचना व्याजी नहीं करेंगे सूत्र यह नहीं होगा तो ये संशय होगा कि श्रवण विधि का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य है या साधन चतुष्टय रहित तो मनुष्य भी अधिकारी है ब्रह्म विचार का यह संशय बना रहेगा इसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी यदि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र नहीं होगा इससे अनुबंध चतुष्टय का निर्णय नहीं करेंगे तो यह संशय बना रहेगा अधिकारी कौन है श्रवण विधि का और विषय भी क्या जीव ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न है ये विषय संशय भी बना रहेगा और अन्य संशय भी बने रहेंगे जो यहां पर बताए हैं तीन चार संशय ये ब्रह्म सूत्र उत्तर मीमांसा और उसका विषय वेदांत यानी उपनिषद है कर्मकांड में ही गतार्थ हैं कर्म कांड के विचार से ही विचारित हैं या अगतार्थ हैं यानी अविचारित है कर्म कांड का जो विचार है पूर्व मीमांसा उसमें अविचारित है ये संशय बना रहेगा और मुक्ति स्वर्ग आदि के तरह लोकांतर हैं या आत्मस्वरूपा हैं संशय भी बना रहेगा यदि इन सब का युक्ति से निर्णायक जिज्ञासा अधिकरण नहीं होगा इसलिए इनका युक्ति से निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है सूत्रारंभ सार्थक है ये बताया गया इसीलिए विवरणाचार्य प्रकाशात्म प्रकाशात्मतीजी ने यह कहा कि अधिकार आगमे न्याय न निर्णय इदम सूत्र यद्यपि अधिकारदी अनुबंध चतुष्ट है। आगमिक है का अर्थ है वेद वाक्यों से अवगत हो सकता है तो भी उन अधिकारदियों का न्याय से निर्णय करने के लिए अथातो तो ब्रह्म इस सूत्र की रचना व्याजी ने की है तो इससे जब अनुवर्ण चतुष्टय का निर्धारण होगा तो जो संशय बताए गए थे वे नहीं होंगे श्रोतव्य हाँ, हाँ लेकिन आपात ज्ञान होगा उससे आपात ज्ञान होगा और उस आपात ज्ञान से संशय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी संशय निवर्तक यथार्थ ज्ञान के लिए निर्णयात्मक ज्ञान के लिए सूत्रारंभ आवश्यक है ये बता अब तथा चूत्र से इत्यादि से संगति बता रहे हैं इस अधिकरण की श्रुत्यादि के साथ संगति तो कहते हैं तथा अस्यूत्र श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि अद्रुति स्वार्थ निर्णयाय हेतु हेतुमत श्रुति संगति तो इस सूत्र का श्रुति के साथ हेतु हेतु मत भाव संबंध बनता है ये सूत्र उत्थापित हो रहा है श्रवण विधि के द्वारा अपेक्षित अधिकार बताने वाले श्रुतियों के द्वारा उत्थापित है अधिकार्यादि को बताने वाली जो श्रुति है यहाँ पर जो बताई गई थी तद यथाइह कर्मचितो इत्यादि श्रुतिया तो मु तक को बताने वाली ये सब साधन चतुष्टय को फल को बताने वाली और अनुबंध चतुष्टय को बताने वाली श्रुतिया इन श्रुतियों का श्रुतियों की अपेक्षा है किसको श्रवण विधि को तो श्रवण विधि को तो ऐसे अनुबंध चतुष्टय की अपेक्षा है और उन अनुबंध श्रवण विधि के अनुबंध को बताने वाली जो अधिकार्यादि श्रुतिया है अधिकार्यादि श्रुतिया का मतलब अधिकार्यादि को बताने वाले श्रुति वचन है उनसे स्वार्थ निर्णयाय इसमें स्व शब्द का अर्थ है वे श्रुतिया अधिकार्यादि को बताने वाली श्रुतिया उनको सो शब्द से लेना और स्वार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा उन श्रुति वचनों का अर्थ स्वासाम अर्थ स्वार्थ स्व शब्द से श्रुतियों को लिया गया स्वासा मैंने उन श्रुतियों का जो अर्थ है उन अर्थों का निर्णय करने के लिए श्रुति अर्थ का निर्णय करने के लिए आ, ये अधिकरण यानी सूत्र उत्थापित है उन्हीं श्रुतियों के द्वारा हमारा यानी ये लोग कहना चाहते हैं न कि ये अर्थवाद है अर्थवाद होने से उन अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा में और निषेध्य अर्थ की निंदा में तात्पर्य होता है अर्थवाद वाक्यों का तो इन अधिकार्यादि को बताने वाले श्रुतियों का जो स्वार्थ है यानी अधिकार्यादि रूप अर्थ है यही तात्पर्य अर्थ है प्रसंसादि इनका तात्पर्य नहीं है इसका निर्णय करने के लिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र इन श्रुति वाक्यों के द्वारा उत्थापित है इसलिए श्रुति वाक्य हो गए उत्थापक सूत्र हो गया उत्थाप्य तो इनमें उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध मान लो या हेतु तो हेतु तो मत भाव संबंध मान लो तो ये कहा कि असर सूत्र सेवण विधि अपेक्षित श्रुति तो तो संगति और आगे कहते हैं स्वाथनर्णयाय हेतु मद्भावतः निर्णायकत्वेन अबंधनिर्णायक शास्त्रादो संगति तो ये श्रुति के साथ तो संगति हो गई हेतु तो हेतु तो मदभाव संगति इस सूत्र की और शास्त्र के साथ संगति कैसे बनेगी तो कहते हैं शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन न शास्त्रारंभ का हेतु है अनुबंध निर्णय अनुबंध और उस अनुबंध का निर्णायक है शास्त्रारंभ का हेतु जो अनुबंध चतुष्ट है उसका निर्णायक ये सूत्र होने से इस सूत्र का शास्त्रादि के साथ संबंध बनेगा तो शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायक उपोदघातत्व तो ये एक प्रकार से शास्त्र का उपोदघात है उपोदघात यानी आरंभ उपक्रम तो शास्त्र का शास्त्र के उपक्रम स्थानीय अथा तो ब्रह्म सूत्र है आरंभ स्थान में क्योंकि शास्त्रारंभ के हेतु हेतुभूत अनुबंध चतुष्टय का ये निर्णय दे रहा है निर्णायक है शास्त्र और आदि से अध्याय पाद और पूर्वाधिकरण इनके साथ जो अधिकरण की संगति बताई जाती है वो तो शास्त्र आरंभ हेतु अनुबंध निर्णायक उपोदघातवाद शास्त्रादो संगति तो अब शास्त्र हुआ पूरा ग्रंथ ब्रह्म सूत्र ब्रह्मसूत्र के आरंभ में अर्थात ब्रह्म जी जिज्ञासा सूत्र है इसलिए शास्त्र के साथ भी उपदघात संगति हो जाएगी और प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का प्रथम पाद उसमें है ये दूसरे या तीसरे चौथे पाद में नहीं है अभी वो तो प्रथम पाद में है तो पाद की संगति भी तो अध्याय पाद को आदि शब्द से लेकर के उनके साथ भी संबंध बताया जा रहा है अधिकारदि श्रुती नाम स्वार्थे समन्वय उक्ते समन्वय अध्याय संगति तो चार अध्याय है शास्त्र में शास्त्र यानी ब्रह्म सूत्र उसके कुल चार अध्याय उसमें से पहले अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय अा तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का समन्वय अध्याय में ही क्यों पाठ है विरोध परिहार अध्याय या साधन अध्या या अध्याय या फलाध्याय में क्यों नहीं तो कहते इसलिए कि समन्वय अध्याय का विषय है श्रुति का समन्वय बताना और ये भी अधिकारदि की आपात प्रतिपादक जो श्रुतियाँ हैं उनका अधिकार्यादि रूप जो स्वार्थ है उसी में समन्वय बता रहा है इसलिए समन्वय अध्याय के साथ इसका संबंध बनेगा समन्वय अध्याय में ही इसका पाठ उचित रहेगा समन्वय अध्याय श्रुति वचनों का समन्वय बताता है ब्रह्म में और ये भी चार के द्वारा अपेक्षित अधिकार्यादि साधन चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय में उन श्रुतियों का समन्वय बता रहा है इसलिए समन्वय अध्याय में इसका संबंध होगा ये कहा कि अधिकार्यादि श्रुतिनाम स्वार्थे समन्वय उक्ते अधिकार्यादि श्रुति यानी अधिकारी विषय प्रयोजन तथा संबंध को बताने वाली श्रुतियों का समन्वय यानी तात्पर्य अधिकार्यादि में ही निर्णय करने वाला यह सूत्र होने से समन्वय अध्याय में इसका पाठ उचित है तो समन्वय अध्याय संगति हो गई और ये जो प्रथम पाद है समन्वय अध्याय में ठीक है समन्वय बता रहा है इसलिए इसका पाठ मान लिया। लेकिन पहले पाद में ही क्यों रखा द्वितीय या तृतीय पाद में जिज्ञासा अधिकरण को क्यों नहीं रखा ये प्रश्न हो सकता है ना? इसका उत्तर देते हुए बताया जा रहा है कि समन्वय अध्याय के जो चार पाद है, इन में हैं इनमें अवान्तर विषय भेद है सभी के सभी श्रुतियों का समन्वय बता रहे हैं उनके अपने अपने अर्थ में तात्पर्य निर्णय कर रहे हैं श्रुतियों के स्वार्थ में सभी पाद लेकिन उनमें उनके विषयभूत जो श्रुति वाक्य है उनके अवान्तर दो भेद हैं वाक्यों के वे हैं स्पष्ट ब्रह्मलिंगक श्रुति वाक्य अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक श्रुति वाक्य ऐसे अवानतर दो भेद हैं उपनिषद वाक्यों के उनमें से जो स्पष्ट ब्रह्मबोधक उपनिषद वाक्य हैं स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य हैं उनका समन्वय बताना ब्रह्म में प्रथम पाद के अधिकरणों का विषय है वो प्रथम पाद का विषय है और यहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भी ओ ए तद आत्मी इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी इत्यादि श्रुतियों का समन्वय बता रहा है ब्रह्म में सर्वात्मक ब्रह्म इस अधिकरण इसका विषय है शास्त्र का ये बता करके इसलिए स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य हैं ऐतद आत्म इदम सर्व तत्सत्यम स्व आत्मा तत्वमसी इत्यादि और इन वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय इस वाक्य से अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र से बताया जा रहा है अतः इसे माना जाएगा प्रथम पाद के साथ भी सुसंगत इस अभिप्राय से लिखते हैं कि एतद आत्म इदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी इत्यादि श्रुति नाम सर्वात्म स्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम विषयादो समन्वय उक्ते तो विषय में समन्वय इन श्रुतियों का बता रहा है यह वाक्य इसलिए इसे कहा जाएगा प्रथम पाद के साथ सुसंगत प्रथम पाद के साथ इसका संबंध बनेगा स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बताने से विषय आदो लिखा है ना तो आदि शब्द से वो लेना फल को भी तो फल के साथ भी संबंध बताया जा रहा है वो भी विस्वार्थ है फलबोधक श्रुति वाक्यों का और जैसे इस प्रथम सूत्र का श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ बात के साथ संबंध बताया गया ऐसे ब्रह्म सूत्र के अध्ययन करताओं को चाहिए कि हरेक अधिकरण का श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ और पाठ के साथ संबंध की स्वयं कल्पना करें ये आगे बता रहे हैं कि ये सर्व सर्वसूत्राण श्रुत्यर्थ निर्णायकवात्ति संगति तो एवं यानी जिज्ञासा अधिकरण के तरह अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस आरंभ सूत्र के तरह ही सर्व सर्वसूत्राण तो जन्मादेश यहाँ से लेकर के बाकी जितने भी सूत्र हैं समाप्ति तक अनावृति शब्दात अनावृति शब्दात् उनको सर्वसूत्र शब्द से लेना तो जन्मादेश से, से लेकर के अनावृति शब्दात यहाँ तक के जो अवशिष्ट इस सूत्र ग्रंथ के ब्रह्म सूत्र के अंशरूप सूत्र हैं उन सब सूत्रों में श्रुत्यर्थ श्रुत्यर्थ निर्णायकत्व है किसी न किसी प्रकार से ये सारे सूत्र श्रुति के अर्थ का स्वार्थ में निर्धारण में उपयोगी बन रहे सहयोग कर रहे सब सब सूत्र किस लिए बनाए गए हैं तो उनके अपने अपने विषयभूत श्रुति वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य निर्धारण करने के लिए इसलिए सब सूत्र एक प्रकार से श्रुत्यर्थ निर्णायक होने से सब सूत्रों का श्रुति के साथ संबंध बनेगा श्रुति संगति हो जाएगी तो एवं सर्व सूत्रान श्रुत्यर्थ निर्णायकवाद श्रुति संगति एक हुआ और है तत्त अध्याये तत्द्याये तत्पादे समान प्रमेयत्वेन संगति संगतिरूहनिया तो तत्तद अध्याये अध्याय पादेच तो जैसे सभी सूत्रों की श्रुति के साथ संगति बताई गई ऐसे तत् एक तो शास्त्र के साथ पूरे ग्रंथ के साथ ब्रह्म सूत्र के साथ अध्याय के साथ और पाद के साथ भी संगति की ऊहनिया का अर्थ है कल्पना करनी चाहिए संगति वुहनिया कल्पनी स्वयं तर्क तर, युक्ति से उसकी कल्पना कर ले अपने बुद्धि से कल्पना के लिए आधार बताया जा रहा है कैसी कल्पना करनी है तो कहते हैं अध्याये अध्याय पादे चमान प्रमेये प्रमेयत्वेन संगति ऊहनिया तो तत्द अध्याय का मतलब ये जो चार अध्याय में से जिस अध्याय का जो सूत्र है अधिकरण है उस अध्याय को यहाँ तत्त अध्याय शब्द से लीजिए उस अध्याय का विषय समझना है पहले तो उस अध्याय का प्रथम प्रथम अध्याय तो उसका विषय है समन्वय द्वितीय अध्याय का विषय है विरोध परिहार तृतीय अध्याय का विषय है साधन ब्रह्म ज्ञान के साधन और चतुर्थ अध्याय का विषय है फल तो ये स्वार्थ समझ ले अध्यायों का तो तत्त्व तत्ये समान प्रमेयत्व तो जो पहले अध्याय के सूत्र होंगे वे पहले अध्याय का जो विषय है उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में वही बताने वाले होंगे इसलिए आधिकरण का भी विषय समझ ले और अध्याय का विषय समझ ले तो समान विषय हो जाएगा एक विषय हो जाएगा एक तो एक विषय का तो संबंध बन जाएगा अध्याय भी समन्वय बता रहा आधिकरण भी समन्वय बता रहा और साथ में ये देख लें कि प्रथम अध्याय का है तो फिर वो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यों का समन्वय बता रहा है यदि तो प्रथम पाद के साथ संबंध और अस्पष्ट ब्रह्मलिंग उपनिषद वाक्यों का बता रहा है यदि तो द्वितीय या तृतीय पाद के साथ होगा। उनमें भी जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग उपास्य ब्रह्मबोधक वाक्य हैं, उनका द्वितीय पाद के साथ संबंध बनेगा और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य ही जिन अधिकरणों का विषय लेकिन गेय ब्रह्म विषयक है तो तृतीय पाद के साथ संबंध बनेगा और भूत को बताने वाली श्रुतियाँ आकाशादि भूत विषयक और सूक्ष्म शरीर विषयक जीव विषयक जो श्रुतियाँ हैं और पद हैं उनका समन्वय बताने वाले अधिकरण है सूत्र है उनका चतुर्थ पाद में ऐसा तत्त अध्याय पाद का समान विषय प्रमेयत्व तो यानी विषय विषयत्व तो देख करके संगति तो कहा कि प्रमेय कौन होगा अध्याय के शास्त्र का पहले विषय तो प्रमेयच कृष्ण शास्त्रस्य ब्रह्म कृष्ण शास्त्र है संपूर्ण ब्रह्म सूत्र उसका विषय है ये आपका ब्रह्म संपूर्ण शास्त्र का प्रमेय यानी विषय ब्रह्म है और अध्यायानु समन्वय विरोध साधन फला प्रमेनि सा लगाना कि जो अध्याय है चार उनका विषय तो अमान्तर विषय भेद होगा प्रथम अध्याय का समन्वय द्वितीय अध्याय का अविरोध यानी विरोध परिहार तृतीय अध्याय का साधन चतुर्थ अध्याय का फल और तत्र प्रथम पाद स्पष्ट ब्रह्मलिंगा श्रुति नाम समन्वय प्रमेय तो प्रथम अध्याय जो प्रथम पाद है प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद तो उस प्रथम पाद के द्वारा तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का स्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में ये हो जाएगा विषय प्रमेय और द्वितीय तृतीयो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम श्रुती नाम समन्वय प्रमेय ऐसा लगाना तो द्वितीय तथा तृतीय जो पाद है इनका अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय विषय है द्वितीय तृतीय पाद का और चतुर्थ पाद से पदमात्र समन्वय और चतुर्थ पाद का अव्यक्तादि पदों का अर्थ निर्धारण करना है समन्वय बताना है उपनिषद पदार्थों में तो ये अर्थ समन्वय हो जाएगा उसका भी समन्वय ही विषय है लेकिन पदार्थ समन्वय वाक्य वाक्य अर्थ समन्वय नहीं तो चतुर्थ पादस्य से पदमात्र समन्वय इति भेदः ये प्रथम अध्याय के चार पादों का विषय समन्वय होने पर भी उनमें अवांतर भेद इस प्रकार होगा विषय भेद अब आगे कहते हैं कि अस् अधिकरण से प्राथम्यात न अधिकरण संगति अपेक्षिता श्रुति के साथ अध्याय के, शास्त्र के साथ अध्याय के साथ पांच के साथ और अधिकरण के साथ ऐसे एक अधिकरण की पांच संगतियां बतानी होती हैं पांच के साथ तो यहां अथा तो इस अधिकरण की श्रुति के साथ संगति बताई हेतु तो हेतुमत भाव अध्याय के साथ शास्त्र के साथ भी संगति बताई शास्त्र आरंभक होने से उपोदघात संगति हो जाएगी और अध्याय के साथ समन्वय अध्याय के साथ भी और प्रथम पाद के साथ भी संबंध बताया ये अधिकार्यादि श्रुतियों का समन्वय बता रहा है इसलिए समन्वय अध्याय के साथ संबंध बनेगा और ऐतदात्म इदम सर्वम तत्सत्यम स्वात्मा इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का विषय आदि में समन्वय बताने से स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों के समन्वय बोधक प्रथम पाद के साथ संबंध बनेगा ये बता तो चार के साथ ही संबंध हुआ पाद अध्याय शास्त्र श्रुति पांच के साथ बताना होता तो अधिकरण के साथ अधिकरणांतर के साथ इस अधिकरण का क्या संबंध बनेगा वो भी बताना चाहिए ना तो कहते हैं अधिकरण का तो संबंध बताया था उत्तर अधिकरण का उससे पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ ये तो प्रथम प्रथम अधिकरण है शास्त्रारम्भ में प्रयुक्त अधिकरण है ना? इससे पूर्ववर्ती तो कोई अधिकरण है ही नहीं जिसके साथ संबंध बता, बता, बताना जरूरी हो ऐसा है नहीं कोई पूर्व पूर्वाधिकरण इसलिए अधिकरण के साथ यह प्रथम ही अधिकरण होने के कारण इसका कोई संबंध नहीं बनेगा अधिक उत्तर अधिकरण के साथ संबंध नहीं बताया जाता पूर्व अधिकरण के साथ बताया जाता है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अश्य अधिकरण तो प्राथम्या अधिकरण प्रथम प्रथम अधिकरण होने से प्रारंभ में ही होने से इससे पूर्व में दूसरा कोई अधिकरण न होने से न अधिकरण संगति अपेक्षिता अधिकरण के साथ संबंध इस अधिकरण का अपेक्षित नहीं है पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बताना होता है अब ये जो अथातो तो ब्रह्म ये भी एक अधिकरण है ना एक सूत्र का ही ये है एक अधिकरण तो इस अधिकरण की रचना करता है। अधिकरण होता है जिसके छे अंश होते हैं अधिकरण के छ अंश हुआ करते हैं विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत और संगति तथा फल इन चार अंशों को अधिकरण कहा जाता है चार अंश वाला जो अवयवी वो अधिकरण है ये उसके अवयव है अंश है वो छह अंश इसके बताए जा रहे हैं तो आगे कहते अथ अधिकरणम आरचते अधिकरण की रचना की जाती है तो पहले विषय बताया जा रहा है था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का विषय क्या होगा तो कहते हैं इति विहित विवनात्मक वेदांत मीमांसा शास्त्र विषय तो स्रोतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा विहित जो श्रवण है और श्रवण का अर्थ है विचार और विचारात्मक है ब्रह्म विचारात्मक है यह ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र यह है विषय वेदांत मीमांसा शास्त्र वेदांत विचार रूप शास्त्र यह हो जाएगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस अधिकरण का विषय और इसे विषय बना करके संसे यह होगा कि वेदांत वेदातमीमांसा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए वेदांत विचार करना चाहिए जिज्ञासु को या नहीं करना चाहिए ये संशय तत्क आर न इति विषय प्रयोजन संभवा संभवाभ्यां संशय सहेतुक संशय बताया जा रहा है, विषय रूपांश बताया संशय रूपांश तो तत् वो जो श्रवण यानी श्रवणात्मक शास्त्र इस श्रवणात्मक शास्त्र को करना चाहिए यानी वेदांत विचार को करना चाहिए आरंभ अथवा नहीं करना चाहिए शास्त्र आरब्धभ्य है या अनारब्धभ्य है संशय है कहा यह संशय क्यों हुआ तो संशय का हेतु बताया विषय प्रयोजन संभव असंभव असंभवाभ्या पूर्व पक्षी कहते हैं कि अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का जो विषय है वेदांत विचार रूप शास्त्र वो अनारंभनीय है क्यों तो अनारंभनीय कोटी संशयांत पति पूर्व पक्ष की होती है तो हेतु बताते हैं प्रयो, विषय प्रयोजन की असंभावना वेदांत विचार निर्विषयक है उसका कोई विषय नहीं है और उसका फल भी नहीं है निष्फल तथा निर्विषय होने से शास्त्र अनारंभनीय है ये अनारंभनीय कोटि जो संशयांत पाती है उसमें हेतु होगा विषय प्रयोजन असंभावना और विषय प्रयोजन संभव यह है सिद्धांत कोटि जो शास्त्र आरंभनीय है सिद्धांत कोटि है और इस सिद्धांत कोटि में हेतु होगा वेदांत शास्त्र का स्वतंत्र विषय तथा प्रयोजन का होना अनुबंध चतुष्ट अंतपाती विषय तथा प्रयोजन रूप अनुबंध द्व के संभव असंभव को लेकर के संशय हुआ किम अनार वा ऐसा तो नवा इति विषय प्रयोजन संभवा संभवाभ्याम संशया तो विषय है ब्रह्मात्म तो भेदवादी के दृष्टि में ब्रह्म और आत्मा का अभेद नहीं है ना भेद ही है भेदवादी के दृष्टि में तो ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय असंभव है और प्रयोजन है बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति और पूर्व पक्ष के अनुसार ये संसार सत्य है भोक्तृत्व आत्मा में वास्तविक है तो वास्तविक कर्तित्व भोक्तृत्व की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी जो कल्पित होगा अध्यस्त होगा उसकी तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति होगी वास्तविक सर्प की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती उसके लिए कर्म की जरूरत होती है उसे हटाने के लिए और रस्सी के अज्ञान से रस्सी में कल्पित सर्प की ज्ञान मात्र से निवृत्ति होगी वो अलग बात है तो इस प्रकार ये प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति बंध की निवृत्ति के लिए ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति के लिए बंध को अध्यस्त मानना जरूरी है कल्पित मानना जरूरी है कर्तृत्व आदि को पूर्व पक्षी के अनुसार वो सत्य होने से कर्तापना भोक्तापना आत्मा में सत्य होने से वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा इसलिए ज्ञान मात्र से कर्तृत्वादि की निवृत्ति रूप प्रयोजन भी असंभव है पूर्व पक्षी के अनुसार इसलिए ये वेदांत रूप शास्त्र अनारब्धभ्य है ये हो जाएगा और सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्म और जीव का कल्पित भेद है औपाधिक भेद है और वास्तविक अभेद ही है जीवो ब्रह्म ही न अपर और जगत मिथ्या है तो जगत अंतपाती ही जो बंध है कार्यक्रम संघात में तादात में अभिमान वो कल्पित है जीव का इसलिए कर्तृत्वभोक्तृत्व है पुरुष प्रकृतिस्थो स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान भोक्तापना आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोक्ता, भोक्ता इत्यामिषिण मनीषिण इसके अनुसार कार्यक्रम संघात से आविद्यक तात्म्य अभ्यास होने से ही जीवात्मा में कर्तापना भोक्तापना आया वस्तुतः कर्तापना भोक्तापना नहीं है ये वेदांतिक है इसलिए बंध कल्पित है वेदांत शास्त्र के अनुसार कल्पित होने से ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति संभव है तो विषय प्रयोजन संभव होने से शास्त्र आरंभणीय होगा ये कोटि सिद्धांत की रहेगी इसे बता रहे हैं पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत के रूप में तत्र त्र नह ब्रह्म भेदग्राही प्रत्यक्षेण कर्तृत्कर्तृत्वाद्धधर्मिंगकुमें च विरोधेन ब्रह्मात्मनोक्य विषय सत्यबंध से न फलासंभवा इति प्राप्ते सिद्धान्तः तो कहते हैं पूर्व पक्ष को बताते हुए पहले कि ना हम ब्रह्म मैं ब्रह्म नहीं हूं ये अनुभव है सभी जीवों का सभी प्राणियों का अनुभव है ना तो कि कोई कोई को अनुभव होता है मैं ब्रह्म अधिकतर अनुभव क्या है, नहीं। है? नहीं। है? नहीं। अभी तो अनाधि यानी ज्यादातर लोगों को क्या अनुभव होता है मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं यह अनुभव होता है कहते हैं काशी में वो एक महात्मा थे अच्छे अनुभवी भी थे वेदांत के मर्मज्ञ भी थे तो एक मध् संप्रदाय के पंडित मध्य संप्रदाय वाले भेदवादी होता है, दक्षिण से पढ़ करके आए और पंडितों को आकर के काशी में शास्त्रार्थ के लिए ललकारा पत्र भेजे कि आप लोग अद्वैत बताते हो जीव ब्रह्म को अभिन्न बताते हो तो मेरे साथ आकर के शास्त्रार्थ करो मैं कहता हूं हमारा मत है कि जीव ब्रह्म रूप नहीं है ब्रह्म से भिन्न है तो पंडित तो उन्हें फिर उनके वो आ, इसको स्वीकार किया शास्त्रार्थ के कि निमंत्रण को निश्चित निश्चित किया स्थान और समय वो हुआ लेकिन अच, वो बड़े तार्किक थे और ऐसे-ऐसे युक्तियाँ दे करके भेद सिद्ध कर दिया उन्होंने एक प्रकार से वेदांती बनकर के जो पंडित लोग गए थे उनके पास अद्वैत को बताने के लिए जो उनके द्वारा स्थापित की बताई गई युक्ति है उसका खंडन करना पड़ेगा ना तो खंडन कि कोई युक्ति उस समय उपलब्ध नहीं हुई दूसरे दिन फिर समय पूरा हुआ तो दूसरे दिन और शास्त्र शास्त्रार्थ रखा लेकिन उस दिन फिर पंडितों ने निर्धारण किया कि इनकी युक्तियों का काट हमारे पास नहीं है और यदि काशी में आकर के बाहर के काशी के पंडितों को हरा करके जाए तो काशी का काशी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो महात्मा के पास जो वेदांती थे और अनुभवी भी थे बाकी तो वेदांत पढ़ते थे पढ़ाते थे, थे ब्राह्मण पंडित लोग तो कहा कि हमारे पास तो अब कोई युक्ति नहीं है और अद्वैत का यदि निराकरण होगा और अद्वैतवादी पंडित की विजय होगी शास्त्रार्थ में तो बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है काशी के आप ही कुछ करिए तो पंडित उन्होंने कहा ठीक है कल मैं आऊंगा वहाँ लेकिन वो जो एक नाई था प्रसिद्ध कहा उस नाई को भी वहां पर बुलाना और मेरे आने से पहले ही वो नाई वहां पर उपस्थित होना चाहिए मंच पर बैठा हुआ मिलना चाहिए मुझे मैं बाद में आऊंगा और शास्त्रार्थ के समय में वो सब व्यवस्था जैसे उन्होंने बताई कि और ये महात्मा मा, भी पहुंच गए वहाँ आयोजक जो थे उठ करके उनको लेने के लिए आए और वहाँ बैठा हुआ जो नाई था उसको दंडवत प्रणाम कर रहा है महात्मा नाई को बिल्कुल अनपढ़ था लेकिन वहाँ पर बाल बनाने के लिए प्रसिद्ध था तो दंडवत प्रणाम किया तो वो कहता है महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा ऐसा क्यों कर रहा हैं आप तो ब्रह्मरूप हैं और मुझे सामान्य जीव को आप दंडवत कर रहे है ठीक नहीं है तो उनको कहा महात्मा ने पंडित जी कुछ समझ में आया जो आए थे कहे okay, देखो जीव और ब्रह्म का भेद ये नाई कुछ भी पढ़ा नहीं है इसके भी अनुभव से सिद्ध इसको इसको मालूम है मैं ब्रह्म नहीं और आप भी इतने सारे शास्त्र कितने वर्ष से पढ़ कर के बड़ी बड़ी युक्तियां लगा करके क्या सिद्ध कर रहे हैं जो इस अनपढ़ ने बिना पढ़े ही बताया कि मैं ब्रह्म नहीं हूं ब्रह्म से भिन्न वही आप बताना चाहते हो ना उसके लिए सब पढ़ने की क्या जरूरत है वो तो लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है शास्त्र तो वो है जो प्रत्यक्षादी लौकिक प्रमाण से अर्थ नहीं समझ ज्ञापित होता उसका ज्ञापन करें वो शास्त्र है तो किसी किसी को शास्त्र का जो तात्पर्य है ब्रह्मात्म एक वो समझ में आता है नहीं तो अधिकतर अनुभव यही है कि ना हम ब्रह्मा वो अधिकतर मनुष्यों का जो अनुभव है वो यहाँ बता रहे हैं कि तत्र ना हम ब्रह्मा इति भेद भेदग्राही प्रत्यक्षेण कर्तृत्व कर्तृत्वादी विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक अनुमानेन च विरोधे न ब्रह्मात्मन ऐक्य विषय से पूर्व पक्षी कार है कहते हैं ना हम ब्रह्म इस अनुभव के साथ ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय का विरोध होने से जीव ब्रह्म के ऐक्य को मानना अभेद को मानना ना हम ब्रह्म इस अनुभव विरुद्ध है और जो शुभ वाक्य भाष्य में अनुमान आया भेद को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा वही अनुमान यहां पर बता रहा है हेतु कर्तृत्व अकर्तृत्व यानी परस्पर विरोधी धर्माक्रांतत्व बताया था न इसलिए जीव ब्रह्म भिन्न भिन्न है ये पूर्व पक्षी कहते हैं न तो परस्पर विरुद्ध धर्माक्रांतत्व दिखाने के लिए ब्रह्म में तो अकर्तृत्व है और जीव में कर्तृत्व है ब्रह्म में अभोक्तृत्व है जीव में भोक्तृत्व है इत्यादि परस्पर विरोधी जो धर्म है ब्रह्म नित्य शुद्ध है जीव मलिन है इत्यादि जो प्रातः काल बताए गए सब धर्म है परस्पर विरोधी वो सब लेना आदि शब्द से तो कर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक जो अनुमान है धर्मवत्व है लिंग यानी हेतु जिस अनुमान में कर्तृत्वादि विरुद्ध धर्मवत्व लिंगक जो अनुमान उसके साथ भी ब्रह्मात्मनो ऐक्य से विरोध होने से विषयस्य से असंभवात् ब्रह्मात्म ऐक्य रूप जो विषय हैं वेदांत शास्त्र का वो से। तुझे से असंभव तो जैसे विषय असंभव हैं, ऐसे प्रयोजन भी असंभव है प्रयोजन है ज्ञान मात्र से बंधकी निवृत्ति तो कहते ज्ञान मात्र से बंधकी निवृत्ति तो तब होगी जब बंध मिथ्या होगा बंध तो सत्य है ये आगे कह रहे पूर्व पक्षी कि सत्य बंधस्य ज्ञाना निवृत्ति रूप फला संभवात न आरंभनियम इति प्राप्ते तो सत्य जो बंध है उसके ज्ञान से निवृत्ति रूप फल भी संभव न होने से न आरंभनियम यानी वेदांत मीमांसा शास्त्रम न आरंभनियम ये पूर्व पक्ष होगा तो विषय हुआ संशय हुआ पूर्व पक्ष हुआ आगे सिद्धांत बता रहे इति प्राप्ते सिद्धांत तो सिद्धांत थोड़ा सा है इसे देखिए अथातो तो इति अथातो अथा इस सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है वो तो सिद्धांत है शास्त्रम आरंभनियम तो अत्र श्रवण विधि सामनाथ्वाय कर्तव्या इति पदम अध्यात्थव्य तो श्रवण विधि है श्रोतव्य ये वाक्य इसे श्रवण विधि कहते हैं इसका जो अर्थ है आत्मज्ञा वेदात विचार कर्तव्य श्रवण कर्तव्य ये श्रोतव्य का अर्थ है न आत्मज्ञा आत्म, आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करें ये श्रोतव्य इस विधि का अर्थ है और इस विधि के समान ही अर्थ इस सूत्र का निकालने के लिए क्योंकि वही वाक्य इसका विषय है ना तो श्रुति का जो वचन जिस अधिकरण का विषय है सिद्धांत में फिर उसी का अर्थ प्रकट होना चाहिए और ये सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है स्रोतव्य ये ये इस अधिकरण का विषय है तो इसलिए स्रोतव्य विधि का जो अर्थ है वैसा ही अर्थ अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का निकले तो माना जाएगा स्रोतव्य विधि का ये अर्थ प्रगट करने वाला ठीक ठीक अर्थ प्रगट करने वाला अधिकरण है इसके लिए कहते हैं कि अत्र श्रवण विधि समान अर्थत्वाय तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का श्रोतव्य विधि के समान ही अर्थ निकल आए इसके लिए थोड़ा यहाँ पर कर्तव्य पद का अध्यय करना है <coughs> जिज्ञासा पद के पास में कर्तव्य पद का अध्यय करना है तो ह हाँ। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या ऐसा निकलेगा तो कर्तव्य पदम अध्यव्यम और भगवान भाष्यकार ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के व्याख्यान के अवसर पर कर्तव्य पद का अध्यय किया भी है ये इसी सूत्र के भाष्य में आएगा ये वाक्य बता रहे बता रहे हैं अध्यारितंच भाष्य भाष्यकृता ब्रह्म जिज्ञासा इति तो ब्रह्म कर्तव्य ये यहाँ ब्रह्म के पास में कर्तव्य पद का अध्यय भगवान भाष्यकार ने किया है आगे थोड़ा व्याकरण का विचार है अब वो जो श्रवण विधि का अर्थ है वही अथा तो सूत्र का कैसे अर्थ निकलेगा वो बता रहे हैं श्रवण विधि का तो अर्थ है अद्वैत आत्मज्ञान के लिए आत्म प्रतिपादक वेदांत का विचार करें श्रवण करें यानी विचार करें ये श्रोतव्य का अर्थ है वही अर्थ अर्थात तो वह ब्रह्म जिज्ञासा का भी है कैसे निकलेगा इसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा पद के प्रकृति अर्थ प्रत्यार्थ पर विचार किया जा रहा है वो कल करते हैं हम लोग